आ, वस्तु के रूप में मात्रा भार आकर्षण बल बलर्षण हाँ। बल और प्रत्याकर्षण बल हाँ। क्या है ये बढ़िया आपने ये, ये बहुत अच्छी चैप्टर है अभी इतना देर में एक वो, वो भी अच्छा था जो अपने परमाणुश और ए, ए, उसकी संख्या के बारे में जो जिज्ञासा है वो स्वागती है वो उसका उत्तर होना भी चाहिए ऐसा कहते हैं उत्तर की आवश्यकता होना चाहिए आवश्यकता के आधार पर उत्तर होगी आवश्यकता नहीं से, नहीं तो उत्तर उत्तरता की उस आधार पर हम कुछ बातों को आवश्यकता के कक्ष में हमको नहीं महसूस होने से कुछ बातों को हमने नहीं देखा है क्या देखने की जरूरत नहीं पड़ा परमाणुओं की संख्याओं को गिनने की यह जदूर है परमाणुओं का प्रजातियां सही है परमाणुओं का क्रिया सही है जो स्थितियां बहुत सुस्पष्ट है इससे चारों अवस्थाएं कैसा घटित होती हैं, घटित हुआ है इसमें आप सुस्पष्ट तो सह अस्तित्व की वही भव है ठीक हो गई ये बात में हमको बहुत अच्छा लगा और दूसरा ये बहुत अच्छी भाग है इसको जो है ना भार के बारे में अभी भार को पहले समझ लीजिए भार का परमाणु में भार का जो भाग है वो मध्यांशी है वो मध्यांश के चलते अणुबंधन में आता है अनुबंधन में आकर के जो अणु अणुवे जितना पास में हो पाते हैं कितना दूर दूर में रह करके माने एक ढेमा बनते हैं एक बहुत बड़ी भारी आकार बन जाते हैं ये सब अलग अलग बनता है तो आप झाड़ पौधे में भी देखेंगे बहुत ठोस लकड़ी भी होता है बहुत हल्की लकड़ी भी होती है उसका रचना में जो है पोरासिटी ज्यादा रहता है ये अणु दूसरे के के बीच में दूरिया ज्यादा रहता है यही पोरासिटी है क्या बात है क्या बात है इसको आप लोग स्पेक्ट्रम्प कहते हैं आपके नाम से ठीक है ताना बाना जो एक दूसरे के साथ जो रचना रचना परस्परता में जो ताना बाना को ताना बाना एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहने से बीच में क्या चीज रहेगी यही सत्य दूसरा कोई नहीं और दूसरे में कम जगह रहता है वो दूरी कम रहता है इसके बावजूद भी अलग होने की स्थिति में ही रहते हैं सब so. इसके इसी विधि से जो विखंडन सफल हुआ बाबा विखंडन विधि जो मनुष्य को हाथ लगी जो बच्चों के लिए परिकल्पना आती है विखंडित करने का वो कल्पना सार्थक हो गये उससे जो उपकार हुआ उपकार हुआ जो आपकार हुआ आपकार हुआ दोनों घटित हो चुका है उसके बारे में आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों डिमार्केटेड है आगे दुर्घटना से दुर्घटना के स्थान पर सद्घटना के साथ हम चलने की आवश्यकता है चाहे विज्ञानी हो विज्ञानियों का विज्ञानी हो उनको भी ऐसे ही आवश्यकता है तो इस बात, इस बात में हम बहुत स्पष्ट ठीक है न प्रभू अभी भार का जो आधार है परमाणुओं का मध्यांश ठीक हो गई एक होगी अभी परमाणुओं से रचित रचना का भार परस्परता की बात कैसे हो गए कैसे बनता कैसे बन गए एक बड़े रचना छोटे रचना जैसा ये धरती सबसे बड़ा रचना और ये हर पत्थर कंकड़ छोटे रचना इस धरती के साथ भार का प्रदर्शन करता है इसे की परस्परता में भार।, हाँ, भार परस्परता में भार वो एक बड़े चीज एक छोटे चीज के साथ वो उसका ज्वलंत उदाहर धरती धरती में जितने भी वस्तु है उस, वो सब धरती से छोटे है धरती के आधार पर ये हर छोटे वस्तु अपना भार प्रदर्शन करता है जबकि धरती को देखने जाओगे तो क्या होता है शून्यकर्षण में यह हालत हो गई यही तो यही तो काम है <laughs> ये धरती जो वह स्पेस में तैर रहे कि उसके खंबा लगाए रखे रखेगा स्पेस में स्पेस में रहे इसमें सूत्र है कि व्यापक और इकाई की परस्परता में भार नहीं है हाँ इसको तो, तो तो तो तो तो वैठा हाँ, कर देखा ये क्या है इकाई अपने गति सहित शून्य शून्यकर्षण में स्थित हो जाए पहुंच जाए रह जाए हो जाए तीन फ्रेज है इसका ठीक है ये हो जाए रह जाए है ना? तो घटित हो जाए ये जो इन फ्रेजों में जब शून्यकर्षण में रहता है जब मैंने वस्तु उसका गति उस समय में जैसा रहता है उसी गति उसका निरंतरता को प्राप्त करता है उस गति के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है सब किसी हो पता ये क्या बना पता इकाई धन गति धन शून्यकर्षण सिद्धांत से होता है अभी वो कैसे घटित हो रहा है आपके सामने घटित भी हो रही है जैसा जितने भी अभी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं यहां से भेजते समय में आप ईंधन देते हो उसमें एक गति भी बनाए रखते हो उस गति से उस शून्यकर्षण में जाकर के पदस्थ हो जाता है वो गति की निरंतरता बन जाती है कोई ईंधन की व्यय उसमें होता नहीं गति के लिए अब रह गया आपका आदान प्रदान के लिए जो चाहिए था ईंधन वो सूर्य से मिलता रहता है इस ढंग से व्यवस्था है सूर्य से मिलने वाला ईंधन है उषमा है वो शून्यकर्षण में रहने वाली हर वस्तु को मिलता ही रहता है उसी प्रकार ये धरती को भी मिल रहा है ठीक हो गई मैने ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सैटेलाइट है ये एक बहुत बड़ा आकाशयान है और बहुत बड़ी भारी एरोप्लेन है ठीक है न? ना ये इसमें इस सात सौ करोड़ आदमी को बता रहे हैं अभी 600 करोड़ आदमी को बता रहे हैं और आगे चल करके और भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो तो आश्चर्य नहीं है ऐसे बयान में आप हम सब अवस्थित है जब हम अपने पर विश्वास नहीं रखते हैं इसीलिए हम जहां रहते हैं उस पर विश्वास नहीं रखते हैं अभी इकाई सत्ता धन? थोड़ा सब सा इकाई का बारे में हो गया पहले हो गया। क्या हो गया ऊर्जा संपन्न बल संपन्न चुम्बकीय बल संपन्न बत्पुरा हो गया चुम्बकीय बल संपन्नता का क्या मतलब है रचना के रूप में चुम्बकीय बल संपन्नता प्रतिष्ठा अपने आप में वैभवी आज छोटे से वस्तु ले लो तो भी वो एक रचना है बड़े से बड़े वस्तु ले लें तो भी एक रचना है उसके लिए मिसाल दिया यह धरती इस बड़े से बड़े रचना है इसको आप भी आप भी सहमत है हम भी समझ रहे हैं ये छह है, आप हम सब समझ रहे सहमत है तो बड़े से बड़े रचना में जितने भी छोटे छो, छो, छोटे रचना रहते हैं बड़े रचना की अपेक्षा में ये अपने भार को व्यक्त करते हैं आपके, आपके समक्ष हम कितने भार है इसको प्रस्तुत कर रहे हैं क्या बात है उसको हम तोड़ते हैं उस धरती पर जो भार नापने का तराजू है हाँ? उसका रेफरेंस धरती है धरती है उसका आधार धरती है ठीक हो गई ठीक हो गए भारत प्रदर्शन और जब भार प्रदर्शन का नापदंड की बात आती है नापदंड बनाने वाला आदमी आदमी के बिना नापदंड कोई नहीं बनाता भार प्रदर्शन का बात है जो आप ना, नापदंड नहीं भी बनाई है भार प्रदर्शन रहता ही कितना बढ़िया आज ये जो भार प्रदर्शन है ये हर इकाई अपनी जैसी इकाइयों की तरफ आकर्षित हो रही है उस आधार उसके बाद बार में बाद में बात करेंगे एकाई, उसका इकाई की परस्परता में भा, भार को कैसे व्यक्त करें? बता रहे हैं पहले भार होता है पहले उसको लाभ भार प्रदर्शन एक बड़े इकाई के साथ रहने वाले जितने भी छोटी इकाइया है भौतिक रासायनिक इकाइया वह अपना भार प्रदर्शन किए रहते हैं ये बड़े चीज के साथ होने वाली सम्मान का प्रदर्शन है आ, क्या गाजगिरा क्या गारे सम्मान कैसे बता रहे ना भाई कैसे पूछो उसका सूत्र है ठोस ठोस के साथ विरल विरल के साथ तरल तरल के साथ सह अस्तित्व में होना अपना वैभव स्वीकारा है खत्म हो गया खत्म इसको सम्मान हम शब्द देते हैं आपको क्या रखना है कोई तरह अच्छा हमारा जो सा, सारा शब्द विनियोजन ऐसा है मनुष्य जो है ना अपने में विश्वास के प्रति विश्वास आर्जन करें ये अस्तित्व में हर जरा विश्वास व्यवस्था में ही है इस पर विश्वास करें सुखपूर्वक जीवें ये हमारा उद्देश्य है ये उद्देश्य के अर्थ में हम सबको नाम दे रखा है समझियो जो yeah. अब तो अब तो सरहला करो yeah. करो